गप्पू की ना समझी मां मां हां आ गया गप्पू मां मां जानती हो आज क्रिकेट मैच में क्या हुआ क्या हुआ मैंने वो धुआंधार बल्लेबाजी की मां वो धुआंधार बल्लेबाजी की कि सब देखते ही रह गए हां <laughs> हां जानती हो मां आज मैंने कितने रन बनाए कितने बनाए <laughs> अरे वाह गरमा गरम गुलाब जामुन अच्छा गुलाब जामुन बन रहे हैं कितने अच्छे हो मां तुम कितनी अच्छी हो मैं भी एक जरा खाकर हां मां जल्दी दो ना गुलाब जामुन बड़े जोर से भूख लग रही है अरे अरे रुको रुको अभी बहुत गरम है हाथ नहीं डालना अभी अपने गंदे हाथ भी तो नहीं धोए दो तुम दोनों ने चलो जाओ पहले तुम दोनों हाथ धोकर दो आओ मैं तुम्हारे लिए गुलाब जामुन लेकर आंगन में आती हूं अच्छा मां हम्म बस तू जब देखो हाथ दो हाथ दो कहती रहती है अरे मां ठीक ही तो कहती है देखो कितने साफ हो गए हमारे हाथ है? चलो आंगन में गुलाब जामुन खाते हैं हां वाह मजा आ गया मां बहुत अच्छे गुलाब जामुन बनाए हैं इतने अच्छे मुझे पसंद आए हां एक और खाऊंगी अभी हां वाह मजा आ गया मां सच कह रहा हूं हां हां बहुत अच्छे बने हैं खूब जी भर के खा और अब मेरी एक बात सुनो और सोचो हां अगर तुमने हाथ नहीं धोए होते तो खाने के साथ हाथ की गंदगी तुम्हारे पेट में चली जाती अच्छा और साथ में बहुत से जीवाणु भी तुम्हारे पेट में चले जाते और वो पेट में जाकर कई बीमारियां फैलाते जैसे उल्टी दस्त हैजा टाइफाइड वगैरह हां मां कहती तो तुम ठीक हो मेरा हाथ तो सचमुच बहुत गंदा था हां इसीलिए खेल कर आने के बाद अच्छी तरह साबुन से हाथ मुंह धोने चाहिए जी इसी तरह खाना खाने से पहले और खाना खाने के बाद भी हाथ मुंह धोने चाहिए और मां अच्छी तरह से कुल्ला भी तो करना चाहिए हम कुल्ला किस लिए <laughs> कुछ जानते भी हो या बस यूं ही हांफती जा रही हो हूं जानती हूं जानती हूं बहुत कुछ जानती हूं तुमने भी मां की बातें ध्यान से सुनी होती तो तुम्हें भी मालूम होता कि खाने के बाद कुल्ला करने से मुंह में फंसे भोजन के कण बाहर निकल जाते हैं हुँ? वरना दांतों और मसूड़ों में फंसे ये कण सड़ने लगते हैं जिससे दांतों में छेद हो जाते हैं और दांत सड़कर टूटने लगते हैं अरे वाह अंजलि वैसे तुम अकलमंद होती जा रही हो <laughs> देखो गप्पू प्यारी-प्यारी बहन का मजाक नहीं बनाया करो हां माम मु... सुनो कभी-कभी बातों को ध्यान से सुन लिया करो मां मां मैं तो सारी बातें ध्यान से सुनने और समझने की कोशिश कर रहा हूं फिर भी डांट रही हो तुम <laughs> हां खाना खाने से पहले और बाद हाथ मुंह धोने के साथ-साथ कुल्ला करने के बाद तो समझ में आ गई पर ये बताओ खेल कर आने के बाद हाथ मुंह धोने की भला क्या जरूरत है अरे ये भी नहीं जानते नहीं। सुनो सुनो गप्पू मैं तुम्हें बताती हूं हां मां बताओ खेलते समय तुम्हें पसीना आता है ना जी बस उस समय जो धूल मिट्टी उड़ती है ना वो त्वचा पर पसीने के साथ चिपक जाती है अच्छा और धूल के साथ कई जीवाणु भी होते हैं जिससे त्वचा के नन्ने नन्ने रोम कूप बंद हो जाते हैं और त्वचा में लगी गंदगी फोड़े फुंसी और मुहासा का रूप ले लेती है यानी कि त्वचा की गंदगी से हमें बीमारियां भी हो सकती हैं हम्म इन बीमारियों से बचने के लिए हमें त्वचा को साफ रखना बहुत जरूरी है अब समझा कि तुम रोज नहाओ नहाओ की रट क्यों लगाए रहती हो हां <laughs> और हां नहाते समय शरीर की गंदगी को तौलिए से अच्छी तरह रगड़ कर साफ करना भी बहुत जरूरी है हम्म नहीं तो मैल जमता चला जाता है हम्म hmm. इसके साथ कई बार जीवाणु और फफूंद भी जम जाती है अच्छा जिससे त्वचा के रोग जैसे दाद खाज खुजली और एक्जिमा भी हो जाता है मां मां साफ सफाई के बारे में hmm. मुझे भी कुछ जानकारी है <laughs> हा, बताओ हां हा। हा। <laughs> पर किसको बताओगे हम सब तो पहले से ही जानते हैं हम्म मां मै इसे चुप करा दो तब <laughs> मैं बोलूंगा हां चुप रहो अंजलि लो मैच अप अब बोलो तुम्हें नहीं बताऊंगा मां को बताऊंगा हां मुझे भी बताओ मैं बता रहा था कि हमें रोज सवेरे ब्रश मंजन करना बहुत जरूरी है और और और हमें रोज नहाना भी बहुत जरूरी है और नहाते समय तौलिए से रगड़कर शरीर की गंदगी साफ करना भी आवश्यक है शाबाश बिल्कुल ठीक थी। और मां हमें खाने से पहले और खाने के बाद कुल्ला करना और हाथ मुंह धोना चाहिए और और और और, और, और हां और खेल कर आने के बाद भी साबुन से अच्छी तरह हाथ मुंह जरूर धोना चाहिए <laughs> ला मंझल और नहाना रोज सवेरे भूल ना जाना ला मंझल और नहाना रोज सवेरे भूल ना जाना साफ न रखते जो मुंह हाथ हो जाते हैं वे बीमार साफ न रखते जो मुंह हाथ हो जाते हैं वे बीमार गंध भी का जो देते साथ रोग घेरते उन्हें हजार mere bhool na jana kulla manjan aur nahana roz subah mere bhool na jana humne ab ye thana hai safai ka saath सफाई का साथ निभाना है रखेंगे हम सदा सफाई बात काम की है ये भाई रखेंगे हम सदा सफाई बात काम की है ये गप्पू की ना समझी